सूरदास विरह पदावली गोपी विरह वर्णन देखो माधव के देखो माधव के मित्र आयु घरी कनक कलई सी दैन जुगए देखो माधव की मित्राई हम जाने हरी तू हमारे उनके तीत ठगा सुरती सबे ब्रज कुल के निटर लो माई प्रेम निबाह कहा वे जाने साचे ही अहिराई सूरदास बिरहिन विकलमती कर्मी जय पछिताई देखो माधव की की कोई गोपी कह रही है माधव की मित्रता तो देखो किसी वस्तु पर चढ़ी सोने की कलई मुलमे के उत्तर जाने पर असली वस्तु के प्रकट हो जाने के समान उसका वास्तविक रूप सामने आ गया वे स्वयं हमें धोखा दे गए हम तो समझती थी कि श्याम सुंदर हमारे हितैषी हैं किंतु उनके चित्त में हमें ठगने का भाव था अस्तु सखी वे दोनों निष्ठुर हो गए और सभी व्रज कुल का ध्यान उन्होंने छोड़ दिया वे भला प्रेम का निर्वाह करना क्या जाने जो नाग सर्पों के राजा शेष हैं सूर्यदास जी कहते हैं कि इस प्रकार वियोगिनी की बुद्धि व्याकुल हो रही है और वह हाथ मल मल कर पश्चाताप कर रही है ऐसे हम नहीं जाने श्याम ही सेवा करत करी जाति कुल नाम ही। ऐसे हम नहीं जाने श्याम करी उन गई जाति कुल ना मही तन मन प्रीति लाय जो तोरे कौन भलाई ता मही वे का जान ने वीर पर जाने पीर अपने काम ही ऐसे हम नहीं जान श्याम ही नगर रति के रति नागर नगर नार रति रति नागर रत कुे अंत सूर सोय पै प्रगति ओ प्रकृति जो जा मही ऐसे हम नहीं जान सार हम नहीं श्याम सुंदर को ऐसा निष्ठुर नहीं समझा था उन्होंने सेवा करते हुए हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जिससे हम जाति कुल तथा नाम यश से चित हो गई जो कोई तन मन से प्रेम करके फिर उसे तोड़ दे उसमें क्या साधता है वे भला दूसरे की पीड़ा क्या जाने जो अपने काम स्वार्थ पर ही लुभाए रहते हैं अब तो वे नगर के स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करने में अत्यंत क्रीड़ा चतुर हो गए हैं और कुब्जा जैसी स्त्री में अनुरक्त हो गए हैं जिसका जैसा स्वभाव होता है अंत में वही सामने आता है कही बेर दई सब ठेरी तब कित डोर लगाई चोरी मन मुरली अधर थरी तेरी कही बेर दई सब ठेरी तब लगाई चोरी मन मुरली अधर धरी तेरी बाट घाट बीत ब्रज घर बन संग लगाए फेरी तिनकी यह करी गए पलक में परी बिरह दुख भेरी जौपै चतुर सुजान कहावत गही समझियो मेरी बहुरी नसूर सूर हमसी बिन दामन की चोरी ए कहीं दया सब ढेरी कहीं दे सब जी के शब्दों में कोई गोपी कह रही है सखी एक ही बार जब हमें सब प्रकार से धक्का देना था उपेक्षा कर देनी थी तब उस समय क्यों ओठों पर बंसी रख तथा उसे बजा प्रेम की डोरी फंदा लगाकर हमारा मन चुराया जिनके साथ मार्गों में घटों में गलियों में ग्राम में घर में एवं वन में फेरी चक्कर लगाया करते थे उन्हीं को वियोग रूपी दुख की बेड़िया डालकर एक क्षण में यह अवस्था कर गए यदि वे समझदार एवं चतुर कहाते हों तो यह मेरी कही बात पक्की समझना कि हमारे समान बिना मूल्य की दासियां फिर नहीं पाओगे नहीं। अब तो ऐसे ही दिन मेरे। तो ऐसे ही दिन मेरे सुनरी सखी दोष नहीं का हो हर मदमल कपूर कुमकुमार मृग मदमल कपूर कुमकुमार ये सब सत्य सत्ये मंद पवन शशि कुसुम सु कोमल देखियत करे बन बन बरसत मोर चातक पिक बन बन बसत मोर चातक पिक आपन दिए बसे रे अब सोई बक जाहि जोई भावे बरजे जे रहन मेरे ई बखत जाई भाव बर जय रह जोध्रुम सीच अपने करोध्रुमसीच से जी अपने कर किए बड़ाई बड़े रे सुन सुन तहि आनि आनि तुलसीदास जी के शब्दों में एक गोपी कह रही है सखी अब तो मेरे दिन ऐसे ही बीतेंगे सखी सुन इसमें किसी का दोष नहीं श्याम सुंदर ने ही प्रेमपूर्ण नेत्र मेरी ओर से घुमा लिए सच कहती हूँ उसी दिन से कस्तूरी चंदन कपूर और कुमकुम केसर ये सब मुझे तप्त करते हैं और मंदवायु चंद्रमा तथा अत्यंत कोमल पुष्प भी मुझे कठोर दिखाई पड़ते हैं प्रत्येक वन में मयूर चातक और कोकिल बसते हैं उन्होंने ही वहाँ इन्हें बसेरा निवास दिया था उनमें से जिसे जो अच्छा लगता है वही अब बोलता रहता है। मेरे मना करने से कोई मानते नहीं। जिन वृक्षों को हमने अपने हाथों से सीच सींच कर बढ़ाते हुए बड़ा किया था सुनो अब उनके ही किसले नवीन पत्ते मेरे लिए भारी पर्वत हो मेरे नेत्रों का मार्ग आकर रोक, रोके रहते हैं उन्हें देखकर नेत्र दुखी होते हैं hmm. नाथ नाथन की सुध ली जै नाथ अनाथन की सुधली जय की कि ली जय गोपी ग्वाल गाय घोष मलिन दिन दिन की जय नाथ ना जल धारा बढ़ियाती नन जल थारा बढ़ियातीज बढ़िया किन कर गहिल जय इतने बिनती सुनो हमारी बार कबू पतिया लिख दी जै चरण कमल दर सन नव नवकाल चरण कमल दर सन नव नौ नौका करुणा सिंधु जगत जसली जै करुणा सिंधु जगत जसली जैन, जैन। सूरदास प्रभुआस मिलन की एक एक बार बार ब्रज ब्रज की एक बार वन ब्रज की जय, जय। के शब्दों में कोई गोपी कह रही है नाथ हम अनाथों की सुधी लो अब ब्रज में गोपियां, गोप कुमार गाय और बछड़े सब दीन मलिन होकर दिनों दिन दुर्बल होते जा रहे हैं नेत्रों से आंसुओं की धारा इतनी बढ़ गई है कि उसमें ब्रज डूब रहा है अतः उसे हाथ पकड़कर क्यों नहीं बचा लेते अरे हमारी इतनी सी प्रार्थना सुन लो कि कम से कम एक बार तो पत्र लिख दो हे करुणा सागर आपके चरण कमलों का दर्शन ही हमारे लिए नवीन नौका है अतः उससे बैठ उसमें बैठा लो अर्थात दर्शन देकर संसार में शुस लीजिए आपके मिलने की हमें आशा लगी रही है इसलिए एक बार ब्रज में आ जाइए। जाइये दिखियत कालिंदी अहो पथिक कहियो कही नरिशो जुर दिखियत काली पथिको भई बिरह जुर्पज कत गिरत धरनी धसी प्रजंक तय गिर धरणी धसी तरंग तरफ दिखियत कालिंदी यी तटबारू उपचार चूर जलपूर जलपुर प्रसेदारी बिगलित कच कुश का बिगलित कच कुश का पंकज का जल सारे भौर भ्रमत यते फिरत भ्रमित गति दिस दिस दिन दुखारी निस दिन चयी टती है चकई पियजुरटती है भाई मनो अनुहारी सूरदास प्रभु जो जमुना गति सो गति भैया हमारे सूरदास प्रभु जो जमुना गति हमारी, हमारी। सूर्यदास जी के शब्दों में एक गोपी कह रही है पथिक उन शाम सुंदर से कहना कि आजकल यमुना अत्यंत काली दिखाई देती है क्योंकि वह आपके वियोग रूपी ज्वर के द्वारा जलाई गई है वह पर्वत रूपी पलंग से पृथ्वी में सी गिरती है और उसके शरीर में तरंग रूपी अत्यंत चूर्ण है उसके तट पर जो हैं वही का चून है। तथा जल प्रवाह ही पसीने की धारा बह रही है उसके किनारे जो कुश तथा काश है वे ही उसके बिखरे केश और कीचड़ ही उसकी मैली साड़ी है धारा में जो भौरे पड़ती है वही उसका उद्भ्रांत दशा में अत्यंत दीन तथा दुखी होकर सब दिशाओं में भटकते फिरना है रात दिन चक्रवा की जो पीपी पी, -पी रटी है वही मानो उसकी दशा करने वाली है स्वामी जो दशा यमुना की है वही दशा आपके बिना हमारी हो गई है परे खो कौन बोल की, की जय ना घर जाति न पाति हमारे कहा मानी दुख जय नाहीन मोर चंद्रिका म थे नाहीन मोर माल। नहीं माल पोपन के भूषण सुंदर श्यामत माल नंदन दन गोपी जन अब नहीं हमारे अंग सूर श्याम वह गये सूर्यदास जी के शब्दों में कोई गोपी कह रही है सखी किस बात का पश्चाताप करती हो श्याम सुंदर हमारी जाति पाती के तो है नहीं फिर क्या संबंध मानकर हम दुखी हों अब न तो उनके मस्तक पर मयूर की चंद्रिका है और न हृदय पर वनमाला। अब तमाल वृक्ष के समान श्याम सुंदर के सुंदर शरीर पर पुष्पों के आभूषण शोभित नहीं होते यही नहीं अब कन्हैया नंदनंदन तथा गोपी जन भी नहीं कहलाते अपितु तो बंदीजनों के द्वारा वासुदेव यादव कुल के दीपक कहलाकर अपना वर्णन कराते हैं उन्हें अब गोकुल का सुखद संबंध तथा हमारे शरीर का ध्यान भूल गया श्याम सुंदर के साथ हमारा वह संबंध तो मुरली के साथ जब से उन्होंने मुरली छोड़ी तब से ही छूट गया